खाता है मजे उडाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके, ओहो, मजे उडाओ उडाओ मिलके मिलके मिलके मिलके मिलके खुशी खुशी मनाओ मनाओ ओहो नई देखो फूल खिलाओ मिलके, एक दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे हो, हो हो देता है जितना कोई उतना उतना ही पाता है। देता है जितना कोई उतना ही पाता पाता है, है है, देता जितना कोई लेकर पूरब से आता है मेहनत जो बांटे वो ही फल मिलके खाता है देखो कहता है तुमसे सवेरा ये सवेरा ये सवेरे खो कहता है तुमसे सवीरा छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा तेरा मेरा देखो कहता है तुमसे सवीरा फूटी नगरी लिए फिर रहे हैं मिलके नहीं पीते थे जो पानी हो जो भी करना है आज कर लो अरे यार के पलटती नहीं है समय की धारा बोराई गया अंधियारा बोराई गया अंधियारा गया गया अंधियारा गया गया दीदी दीदी डीडी डी दीदी Do do do do do, do do do do, do do do do do, do do do do do. Good morning, good morning, good morning, oh papa. Good morning, good morning, oh daddy. Good morning, good morning to everybody. Good morning. यस yes, पापा बर यस डैडी अपनी भाषा में बोलो अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी नमस्ते जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी जय हिंद नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते द मॉर्निंग The happy days are coming. The काम द आय हाय हाय हा, फिर भूला सुबह की किरने आई है बहुत अच्छी खुशियाँ ही खुशियाँ लाई हैं वाह वाह बेटा सुबह की किरने आई हैं खुशियाँ ही है, खुशियाँ है, खुशिया लाई हैं नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी नमस्ते जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी जय हिंद नमस्ते नमस्ते है सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार अरे नमस्कार दो बार हो गया वो इसलिए क्योंकि आज मैं बातें ही नमस्कार की करने वाला और ये नमस्कार की बात क्यों मेरे दिमाग में आई इसकी वजह आपको पहले बता दूं। अभी आपको मालूम है ना कि मैं अपनी मोटरसाइकिल चलाता हूँ और हैदराबाद शहर में घूमने का पहले मुझे बहुत अवसर था मगर आजकल गर्मियों की वजह से घूमना थोड़ा कम हो गया है तो नतीजा ये होता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है हाँ साहब पेट्रोल का दाम भी बहुत हो गया है और हम रिटायर्ड आदमी हैं तो महंगाई भी हमको बहुत कचोटती है मगर खैर पेट्रोल का ख़र्चा इतना कम है कि वो महंगाई का ज़्यादा पता नहीं चलता खैर साहब तो अब क्या होता है कि हम पेट्रोल भराने जब जाते हैं तो अपनी मोटरसाइकिल जैसे हम गाड़ी कहते हैं उस गाड़ी में हम नाइट्रोजन भरवाते हैं वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल भराने काफ़ी काफ़ी दिनों पर जाते हैं और नाइट्रोजन चलती है मतलब उसको भराने की बार बार रेगुलरली जरूरत नहीं पड़ती तो साहब हम नाइट्रोजन भराया करते हैं हुआ यूं कि पिछले पंद्रह बीस दिन में मेरी मोटरसाइकिल कुछ ज़्यादा चली नहीं तो नतीजा ये हुआ कि साहब हवा नहीं भरी गई और नाइट्रोजन हो या हवा हो भैया निकल तो जाती ही है अरे हमारे जैसे वजन का आदमी दो चार बार भी अगर जो बैठ जाएगा तो थोड़ी हवा तो निकलेगी तो साहब हवा कम हो गई थी तो हमने सोचा कि चलो भाई पेट्रोल भी भरा लेते हैं थोड़ा सा और हवा भी डलवा लेते हैं तो साहब हम पेट्रोल पंप पर चले गए जब हम पेट्रोल भराने के लिए मोटरसाइकिल रोकी तो हमारी पत्नी भी हमारे साथ थी उन्होंने कहा कि मैं हवा की तरफ चलती हूं आप इधर पेट्रोल भरा लीजिए मैंने कहा ठीक है साहब मैंने पेट्रोल भराया और जब मैं पेट्रोल भरा के हवा वाले के पास पहुंचा तो हवा वाले ने बगैर मेरे कुछ कहे मुझसे कहा सर गुड मॉर्निंग मैं पहले एक मिनट को चौंक गया मुझे लगा ये मुझसे बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है मैंने गुड मॉर्निंग का जवाब तो दिया मगर मुझे समझ नहीं आया कि ये कह किससे रहा है मगर खैर वो मुझसे ही कह रहा था और उसने बिना मेरे कुछ कहे नाइट्रोजन का पाइप उठा लिया और साहब हवा भरने लगा जब वो हवा हुआ भर चुका तो फिर उसने मुझसे कहा सर आपका ये जो नोजल कैप होता है ये टूट गया है मैं दूसरा नॉजल कैप लगा देता हूँ तो कहा भाई लगा दो साहब उसने वो भी लगा दिया हमने हंसपे मामूल जो पाँच रुपए हम दिया करते हैं वो पाँच रुपए उसको दे दिए मेरी पत्नी ने पूछा कि ये नोजल कैप के लिए आपको क्या देना है उसने कहा कि साहब कुछ नहीं देना है जाइए हम साहब वहाँ से चले आए देखिए सवाल नोजल कैप के पैसे लेने या नहीं लेने का नहीं था सवाल था बिना कुछ कहे नॉजल कैब बदल देना वो एक गुड मॉर्निंग और उसके साथ वो मुस्कुरा कर सर्विस देना तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कमाल हो गया यार आज इसने गुड मॉर्निंग क्यों कर लिया उसने कहा वो इसने इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने आते ही पहले इसको गुड मॉर्निंग कहा था और साहब उसका जो जवाब है वो ये है कि इसने आपके साथ में इतना सदव्यवहार किया और मतलब मुझको भी बोला कि आप बैठ जाइए जब तक तो खैर साहब बैठे बैठे तो नहीं मगर उस वक्त मुझे समझ में आया कि अभिवादन कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ऐसा नहीं कि मुझे यह बात नहीं मालूम थी मगर उस दिन मैंने यह तय किया कि मुझको अगली बात जो आपसे करनी है वो अभिवादन के बारे में करनी है तो साहब चलिए ये बात हम शुरू से करते हैं अभिवादन क्या है लोग नमस्ते करते हैं नमह मतलब कि आपको नमह कर रहे हैं आपका नमन कर रहे हैं और जब हम कुछ लोगों को देखते हैं तो वालेकुम सलाम सलाम वालेकुम इस तरह की बातें होती हैं यानी कि लेट पीस बी विद यू ये लोग एक दूसरे से कहते हैं गुड मॉर्निंग यानी आपकी मॉर्निंग अच्छी हो आपकी आफ्टरनून अच्छी हो शाम अच्छी हो और जब बिछड़ रहे हैं तो आपकी रात अच्छी हो साहब ये सब शुभकामनाएं नमन जो भी है उसका एक ही आ, कारण है कि हम में से प्रत्येक अपने अंदर और साथ में सामने वाले के अंदर शायद उसी एक ईश्वर को देख रहा है या उसी एक परम आत्मा को देख रहा है धार्मिक हो गई बात नहीं धार्मिक नहीं यहां पर मेरा मकसद ये बताने का है कि जब हम अभिवादन कर रहे हैं तो उस वक्त हम केवल यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और आप इक्वल जितना शुभ हम अपना चाहते हैं उसी तरह का शुभ हम आपका भी चाहते हैं कम्युनिज्म हो गया क्या बराबरी की बात होगी शायद। खैर साहब कम्युनिज्म हो स्पिरिचुअलिज्म हो या जो भी इजम हो सवाल यह है कि यह अभिवादन हमारा एक तरह का संदेश है जहां पर कि मैं अपने बारे में और आपके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं यह केवल एक फॉर्मैलिटी नहीं है मेरी नजर में अब साहब आपको अभिवादन के बारे में कुछ मजेदार किस्से अपने बताता हूं सबसे पहला किस्सा ऑब्वियसली बैंक की नौकरी में था तो बैंक की नौकरी का ही बताऊंगा यहां पर साहब हमने एक अपने ये प्रोवेशन के दिनों की बात है अपने एक सीनियर अधिकारी को गुड मॉर्निंग कह दिया वो सीनियर अधिकारी मतलब अब, अब, क्या कहा जाए बहुत अब, हंसमुख थे खुश मिजाज थे और बहुत स्पष्ट वक्ता थे उन्होंने रोका साहब चले गए वहाँ बोले, तुमने क्या कहा अभी हमसे हमने कहा साहब गुड मॉर्निंग कहा बोले गुड मॉर्निंग के आगे सर लगाना बनता है बोले तुम जब मुझसे कहोगे तो गुड मॉर्निंग सर कहोगे मैंने बात तो सुन ली उनकी और ठीक है ये बात मान भी ली कि ठीक है साहब गुड मॉर्निंग सर कहेंगे मगर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था लेसन ये था कि उन्होंने मुझको ये बताया कि मैं अपनी परंपरा को जो भूलने की सी कोशिश कर रहा हूं वो मुझे नहीं करना है देखिए हम अपने से बड़े को जब भी कभी अभिवादन करते थे तो नमस्ते या हाथ जोड़कर या पैर छूकर जैसे भी प्रणाम करना है तो वहां पर हम क्या कह रहे हैं उससे हम जब भी कह रहे हैं तो हम सीधे सीधे एक शब्द नहीं कहते थे हमारे उस शब्द में सम्मान की भावना सा शब्द जुड़ी होती थी जैसे अब यहां पर फिर आपको बताऊं कि मैं जो चीज बताना चाहता हूं शायद उदाहरण के साथ में और अच्छी तरह से समझा सकूंगा हमारे पुराने अध्यापकों को हम आज भी नमस्ते नहीं कह सकते उनको पैर छू ही प्रणाम करना है तो जब मैं पैर छू रहा हूं तो शायद उस वक्त उसका सिंबोलिज्म यह है कि मैं अपने गर्व को छोड़ करके उनके सामने नतमस्तक हो रहा हो, तो ये जो प्रणाम करने की प्रथा है यहां पर सामने वाले को न सिर्फ उसके लिए शुभकामना करना बल्कि उसको यह भी बताना आवश्यक हो जाता है कि भाई मैं आपके सामने आपको सम्मान भी दे रहा हूं न केवल आपकी शुभ चिंता कर रहा हूं बल्कि आपको सम्मान भी दे रहा हूं तो अब अभिवादन में सम्मान जुड़ गया यह सम्मान किसके लिए है उसके लिए है जिसका आप आदर करते हैं मैं आज भी अपने एक सीनियर है उनको सुबह जब गुड मॉर्निंग भेजता हूं तो उनको केवल गुड मॉर्निंग नहीं भेजता हूं उनके लिए अलग से गुड मॉर्निंग सर लिखता हूं आप लोग इस पर मेरा मजाक उड़ा सकते हैं हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस पर जब नौकरी करते थे उस जमाने में तो वो ये कहते थे कि तुम चमचागिरी कर रहे हो मगर आज तो चमचागिरी का कोई कारण नहीं है ना मगर आज भी मैं उनको सर ही कहता हूँ हमारे गुरु जी इतफाक की बात यह है कि अब तो इतनी उम्र हो गई है कि अब हमारे गुरु तो नहीं जीवित है परंतु बहुत लंबे समय तक यानी नौकरी करने में सीनियर मैनेजमेंट पहुंचने के बाद भी गुरुजी को प्रणाम करने के लिए उनके पांवों में झुकना वो भी बीच बाजार में या बैंक के हॉल के अंदर एक कॉमन फीचर था और मैं आपको बता सकता हूं कि हम में से आज भी जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार या इस तरह के तथा कथित पिछड़े हुए जगहों के हैं वो आज भी वैसा ही करते होंगे मुझे पूरा विश्वास है जिसे कहते हैं 100% कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होता होगा क्योंकि हमको यह परंपरा डाली गई और अपने से बड़ों को चाहे आप कैसे भी मतलब कभी कभी तो लोग घुटना छू के भी प्रणाम कर लेते हैं मगर घुटना छूने में भी वो ये तो दिखा रहे हैं कि मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हो गया तो शायद यह अपने आप में एक बड़ी बात है तो मैं बता ये रहा था कि अभिवादन के साथ सम्मान का जोड़ना यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अच्छा इसी अभिवादन को कभी कभी मित्रों के साथ अभिवादन में इसमें एक चीज और कभी कभी जुड़ जाती है वो हो जाता है सरकाजम अब आपको बताता हूं सरकाजम क्यों हो जाता है कुछ मित्र हमारे ऐसे भी रहे हैं उनको मित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके लिए और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो बैंक में हमारे साथ थे परंतु जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं बैंक में उस आ, आ, क्या बोलते हैं उसको चूहा दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया था और हमारे वो मित्र जो थे वो चूहा दौड़ में आगे चले गए थे तो उनकी अपेक्षा थी कि जब उनका मैं अभिवादन करूं तो पहले मैं अभिवादन करूं दैट वाज नंबर वन नंबर टू उनके अभिवादन के साथ में सम्मान सूचक शब्द भी लगाऊं यह भी उनकी अपेक्षा थी देखिए अधिकांश लोगों ने अपनी ये अपेक्षा व्यक्त नहीं की परंतु कुछ लोगों ने अपनी ये अपेक्षा इनडायरेक्ट रूप से व्यक्त भी की तो साहब उनको जब उनके लिए सम्मान सूचक शब्द लगाया जाता था तो वो एक तरह का सरकाजम था अगर वो उस समय नहीं समझ पाए हो तो आज मेरी बात अगर वो सुन रहे होंगे वो मित्र हैं ना तो शायद सुन भी रहे होंगे तो वो उसको समझ जाएंगे और इस सम्मान सूचक शब्द का आ, आ, आ, शब्द की अपेक्षा वो रिजल्ट निकलने वाले दिन से ही करने लगते थे क्योंकि तो मैं अपने एक मित्र के बारे में जानता हूं कि वो कहीं ऐसे ही वार्तालाप में जब वो एक स्टेज हमसे आगे चले गए तो हमारे ईयरशॉट में यानी जहां पर मैं सुन सकता था वहां पर वो ये कह रहे थे कि साहब ये स्केल पाँच वाले अधिकारी जो है ना ये काम नहीं करना चाहते बस इनका ये है कि काम नहीं करना पड़े और वो इतफाक़ की बात यह है कि वो उसी एग्जाम में जिसमें कि हम असफल हुए थे उसी में वो सफल हुए थे और वो एक दिन भी उस उच्च पद पर कार्य नहीं किया था उन्होंने कार्य उन्होंने पिछले पद पर ही किया था अभी केवल प्रमोट हुए थे रिजल्ट आया था परंतु उनके मनोभाव थे और वही सज्जन हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जब हम उनसे मिलें तो अब आज से उनसे श्रीमान लगा के बात किया जाए साहब ये हमारे जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पर भी ये अपेक्षा थी कि जो सीनियर था वो ये उम्मीद करता था कि जब उसको अभिवादन किया जाएगा तो उसके साथ में सम्मान सूचक शब्द लगाया जाए तो कॉलेज में ये पक्की बात थी कि जब सम्मान सूचक शब्द लगता था तो वो शब्द एक तरह का सरकाजम होता था तो साहब ये एक बात हो गई अच्छा अब आपको बताए कि अभिवादन का बहुत से लोग मतलब ये निकालते हैं कि अभिवादन किया है तो इसका मतलब उसका कुछ काम होगा मुझसे तब अभिवादन कर रहा है मगर साहब हमने देखा ये कि बहुत सी जगहों पर और खास तौर से थोड़ा विदेशी विदेशों में ये तो मैंने बहुत कॉमन देखा वहां पर अभिवादन करना एक तरह की फॉर्मैलिटी है यानी कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ऐसा ही लोग कर लेते हैं और सब मैं अमेरिका की बात तो आपको बता सकता हूँ वहां पर अब देखिए उसको हाउडी बोलते हैं हाउडी का शायद फुल फॉर्म है हाउ डू यू डू तो अब हाउ डू यू डू जो है वो भी उनका एक अभिवादन है वो आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है वो हाउडी पूछ रहा है तो हाउडी का जवाब तो शायद हाउडी होता है हमें तो नहीं पता था सर हम सच बताएं आपसे हम समझते थे कि वहाँ पर अभिवादन तो जो अभिवादन होते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्कार जो भी है और हाउडी का मतलब वो पूछ रहा है भैया कैसे हो तो हम बताने लगते थे कैसे हैं अब वो पट्टा पता चला सुना ही नहीं वो आगे चला गया वो हाउडी बोला और हाउडी बोल के निकल गया यार हम बड़े घबराते थे पहले कि भैया ये हाउडी बोल रहा है तो इसको कुछ पूछना है हमसे मगर खैर साहब तो ये अभिवादन के बारे में बातें बहुत लंबी चल सकती हैं मैं यहाँ पर आपको एक अपने छोटे छोटे अनुभव बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बिल्डिंग में शाम को टहलने के लिए निकलता हूँ या कभी लिफ्ट में चल रहा होता हूँ तो हमारे बिल्डिंग में करीब छः सात सौ परिवार हैं तो ऑब्वियसली हम लोग एक ब्लॉक में शायद साठ सत्तर लोग रहते होंगे तो भाई अगर आप साठ सत्तर लोग एक ही ब्लॉक में रह रहे तो लिफ्ट में दो चार बार में मुलाकात तो कभी ना कभी हो ही जाती मेरी आदत हो गई है कि मैं नमस्कार दुआ सलाम ऐसा करता रहता मैं अक्सर देखता हूं सत्तर से अस्सी प्रतिशत लोग तो निस्पृह भाव से नमस्कार का जवाब दे देते परंतु कम से कम दस में से एक बार ऐसा अवश्य होता है कि वो आदमी प्रश्नसूचक नजरों से आपकी तरफ देखने लगता है कि भाई साहब बात क्या है परेशानी क्या हो गई आपको आप क्यों मुझे नमस्कार कर रहे हैं तो साहब अब हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं हम क्या बताएं भाई मतलब पूछता नहीं है मगर उसकी नजरों में एक सवाल आ जाता है तो अब हम इसका क्या जवाब दें तो वो कहा जाता है ना दुनिया करे सवाल तो हम जवाब क्या दें तो वही वाली हालत हमारी हो जाती है कोई बात नहीं चलिए साहब ये भी सही है अब आपको बताएं कि एक और परेशानी है अभिवादन के साथ आपको अभिवादन जब आप कर रहे हैं तो वो किससे नहीं करना है यह भी मालूम होना पड़ता है हमारे यहां पर साहब मतलब मैं अपने शहर की बात बता रहा हूं आपको यहां पर आप शाम को टहलते समय या घूमते समय बिल्डिंग में उन्हीं लोगों को जिन्हें आप बार बार देखते हैं मगर यहां पर आप किसी महिला को नमस्कार नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते आपको यह बताते आप जिनको आप जानते हैं ऑब्वियसली उन्हें तो नमस्कार करेंगे मगर आदमियों को तो आप हेलो नमस्कार कर सकते हैं मगर महिलाओं को नहीं कर सकते क्यों क्योंकि वो इन्फ्राडिक समझा जाता है वो समझा जाता है कि आप साले बदमाश आदमी हैं इसलिए आप कर रहे हैं साहब अब साहब हम ये तो नहीं जानते कि बदमाश है या नहीं मगर हमने ये महसूस किया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को हर दिन देख रहे हैं तो उसको नमस्कार करने में क्या बुरी बात है या अभिवादन करने में क्या बुरी बात है यह हमें समझ नहीं आता मगर साहब एक्सपेक्टेड नहीं तो भाई अब नहीं एक्सपेक्टेड है तो नहीं एक्सपेक्टेड है अब इसका क्या जवाब दिया जाए अच्छा अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नमस्कार अभिवादन जो है वो एक दूसरे के साथ समता का भाव प्रदर्शित करने के लिए है तो क्या कभी कभी नमस्कार कुछ टूटे हुए पुल भी बना सकता है हाँ मेरा यह विचार है कि नमस्कार जो है या अभिवादन जो है वो कई बार उन टूटे हुए पुलों को भी जोड़ देता है जिनको आपको लगता है कि यह अब शायद रिपेयर नहीं हो सकते सब वो टूटे हुए पुल आप ही तोड़ते हैं और सच बात यह है कि आप ही जोड़ते हैं क्योंकि मैंने देखा यह कि कभी कभी नमस्कार ऐसे ऐसे ताले खोल देता है जिनके बारे में आपको लगता है कि यह जंग लगा ताला संबंधों का ये ये गांठ कभी नहीं खुलेगी मगर एक मामूली अभिवादन संबंधों की उस गांठ को खोलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो अब सवाल यह उठता है कि हम अपने संबंधों की गांठ खोलने के लिए क्या अभिवादन का इंतजार करें या अभिवादन के लिए हम इंतजार ना करके हम सीधे सीधे आ, उसको अपनी तरफ से पहला कदम उठाने की कोशिश करें यह भी हो सकता है तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ा काम संभव है अच्छा अब यहां तक तो हुई अभिवादन से पुलों को बनाने या जोड़ने की बात यहां पर एक बात और कहूंगा कि अभिवादन जो है वो हर हाल में मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्ट्रोक होता है पॉजिटिव स्ट्रोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब अगर जो आपको ख्याल हो कि मैंने आपसे बताया था कि मैं थोड़ा बिहेवियरल साइंस पढ़ा हुआ हूं तो इसलिए उसमें स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपसे पॉजिटिव स्ट्रोक का मतलब सिर्फ यह है कि इससे एक तरह की सकारात्मकता या पॉजिटिविटी ट्रांसमिट होती है और हम जो पॉजिटिविटी ट्रांसमिट करते हैं वो पॉजिटिविटी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है तो साहब मेरे को लगता है कि अभिवादन जो है मेरे लिए हमेशा एक बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी रही है और ये पॉजिटिव एक्टिविटी मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आ, ऐसा कहूँ कि इसने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है और मैं इसको आपके साथ चूंकि बांटना चाहता था तो आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगा और अपने एक और विशिष्ट अनुभव के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। आपने समय दिया उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आई पनिया भर की बेला आई पनिया भर की बेला लागा जमुना के तट पर मिला लागा जमुना के तट पर मिला आई पनिया भर की